Ooo Ooo Ooo Om Sahana तो, सहनोपुन सह वीरवा वह तेजस्वीनतीत मिशा वह ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति योग दर्शन की १९वीं कक्षा योग दर्शन के प्रथम पात समाधि पात के १६वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था १५वें और १६वें सूत्रों में वैराग्य का विषय रखा गया पहले अपर वैराग्य और बाद में पर वैराग्य और इस वैराग्य के होने पर ही समाधि लगती है अपर वैराग्य होगा तो संप्रज्ञात समाधि और पर वैराग्य होगा तो असंप्रज्ञात समाधि ये इनमें संबंध है और वैराग्य होता है विवेक से ज्ञान से बिना उस तरह के विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता और फिर वैराग्य प्राप्ति के बाद में जब समाधि चलती है उससे भी विवेक प्राप्त होता है विवेक ख्याति होती है ज्ञान की प्राप्ति वहां भी होती रहती है जान शुद्ध निर्मल होता रहता है स्थितियां बदलती रहती हैं शुद्धता अंदर की बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी इन वैराग्यों के लिए जितना जितना ज्ञान अपेक्षित है वो तो पहले होना ही चाहिए इसलिए इन्होंने सोलहवें सूत्र के अंत में कहा था ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य वैराग्य क्या है ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए एक तो तरह तरह के उपाय प्राय किए जाते हैं जिन वस्तुओं से हमें वैराग्य करना है उन वस्तुओं को दूर रखा जाता है हम उनसे दूर चले जाते हैं उनका विचार नहीं करते हैं वो आलंबन सामने नहीं आने देते हैं वस्तुओं का त्याग कर देते हैं धन संपत्ति का इत्यादि एक तो ये तरीका है ये बाहर का रूप है वो भी एक सीमा तक उपयोगी होता है किया जाता है लेकिन इसका वास्तविक रूप यही है ज्ञान से व पराकाष्ठा वैराग्य वैराग्य अलग से कुछ नहीं है ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है ज्ञान की पराकाष्ठा हुई उतना उतना ज्ञान बना तो वैराग्य घटित हो ही जाएगा वैराग्य प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न उपाय भी करते हैं हम और एक वैराग्य प्राप्ति के लिए ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं विवेक को पैदा करते जाते हैं तो विवेक आया तो वैराग्य आ ही जाएगा और ये मूल बात में स्पष्ट हो गई है तो व्यक्ति फिर ज्ञान के लिए ही अधिक प्रयत्नशील रहता है अपनी समझ को ठीक करता है क्योंकि अवैराग्य या तो राग ज्ञान की न्यूनता के कारण ही हुआ है हमने उस वस्तु के प्रति जो ज्ञान समझ रखा है ये मुझे इतना सुख देगा इतना हित करेगा जो हमने अज्ञानता से समझ रखा है वही तो उससे छूटने नहीं देता है हमें हम बन जाते हैं उससे तो ये एकदम मूल बात है योग दर्शन की कि ज्ञान को ठीक करना है हमें समझ को ठीक करना है और उसके ठीक होने पर बाकी चीजें बाहर की हैं वो बहुत सरलता से अपने आप ही हो जाती हैं उसमें अधिक प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता है लेकिन ज्ञान को ठीक करना भी नए व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है वो एकदम ज्ञान पे केंद्रित नहीं हो पाता है क्योंकि उसके विपरीत संस्कार बहुत अधिक होते हैं उनको फिर अलग अलग उपाय बताए जाते हैं कि आप इस तरह से कीजिए इस तरह से कीजिए इन नियमों का पालन कीजिए इस दिनचर्या में चलिए ऐसा खान पान करिए अब ये हैं उप बाहर के उपाय थोड़ा समझाया भी जाता है लेकिन बाहर के उपाय हैं वो प्रारंभिक व्यक्ति बाहर के उपायों को चाहे अनचाहे, स्वयं की प्रेरणा से या दूसरों के नियम से डंडे से भय से लोकलाश से करता है कर सकता है अंदर वो नहीं कर पाता है प्रारंभ में इसलिए ये उपाय भी बाहर के एक सीमा तक आवश्यक हैं, उपयोगी हैं। उससे धीरे धीरे हमें करने पर लाभ भी मिलता है और हमारी समझ भी ठीक होती है हमें लगता है कि ये उपाय हैं, लेकिन इतना अवश्य समझ में रखना चाहिए कि ये अंतिम उपाय नहीं है ये बहुत प्रारंभिक उपाय है अंतिम उपाय तो ज्ञान से ही होगा विवेक से ही होगा और ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है इसलिए दुनिया को जैसे भी हम देखते हैं भोगते हैं उपयोग लेते हैं अपना अनुभव होता है दूसरों को भी हम देखते हैं उठते पढ़ते चलते उससे भी समझ है ये समझ हमारी सतत बनती रहे ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है और जो समझ को बनाता जाता है बस यही ज्ञान बढ़ता जाएगा उसका ये संसार क्या है कैसा है उसके अनुभव में आ जाएगा फिर अपना और दूसरों का देख करके भी केवल शास्त्रीय रूप से चलने पर वो उतना दृढ़ नहीं हो पाता है समझ में ही नहीं आता है लेकिन है ज्ञान की पराकाष्ठा ही ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है तो यहां तक हमारा विषय हुआ था सोलह सूत्रों तक का भाष्य हमने देख लिया था और अंत में इन्होंने जो ये बात और कह दी थी कि ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है और वैराग्य हो गया तो बस अब मुक्ति अवश्य ही होने वाली है अब कोई चिंता नहीं हमें जहां जहां संदेह होता है कि पता नहीं प्राप्त होगी या नहीं होगी उसमें कारण होता है कि हम उस स्तर पर रह नहीं पाते हैं नीचे आ जाते हैं रुक नहीं पाते हैं। वैसा संयम नहीं हो पाता है तो लगता है कि तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं और कर ही नहीं पा रहा हूं तो मुक्ति कहां से होगी लेकिन जब ये हो जाता है तो इतना पक्का है कि इसके बाद तो मुक्ति अवश्यम भावी है होनी ही है और इसके बिना मुक्ति नहीं होनी है ये भी पक्का है और भले ही कुछ भी करते रहे तो ये पिछले वाले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते बोलो वैराग्य की वैराग्य की तृष्णा हाँ को कि सारे वो अलग नहीं से ऐसे बिल्कुल ये तो होना ही है कि संसार के भोगों को भोगने से उसको उसमें दुख दिखाई दे रहे हैं जैसा सुख चाहता था वैसा नहीं है तृप्ति नहीं आ रही है प्राप्त प्रापणियम नहीं हो रहा है कृतकृत्यता नहीं हो रही है ये उसको अनुभव में आ रहा है बार बार कभी ये विषय कभी वो विषय और एक भी विषय बार बार बार बार वर्षों दशकों हो जाते हैं और उसको फिर एक निर्णय हो जाता है ये वो नहीं है उससे खिन्न हो जाता है उसके प्रति प्रीति नहीं रहती है ये वैराग्य की बात है ये भी वैराग्य है उस स्तर का वैराग्य है और कोई कुछ हा ठीक है अपर वैराग्य में वशीकार संज्ञा वैराग्य में यह वशीकार शब्द आया था वशीकार संज्ञा ये चौथी बात थी योगियों के चार भाग किए जाते हैं ये सबसे ऊंचा वाला है वशीकार के रूप में वैसे अपर वैराग्य निचला वाला है तो उसमें तीन जो थे यथमान व्यतिरेक और एकेंद्रीय और चौथा है वशिकार संजय तो इनका पूछना है कि ये एक वाला क्या है एक का मतलब है और सब तो उसका सदग्या किसी एक के विषय के प्रति अभी आकर्षण बाकी है पूरा वैराग्य नहीं हुआ है बाकी विषयों के प्रति उसका वैराग्य हो चुका है पूरा और बाकी के प्रति वैराग्य हुआ है तो उस एक के प्रति भी वैराग्य उसका सदा तो होगा अवश्य पहले जैसा नहीं रहेगा मान लो पांच विषय हैं और पांच विषयों में से एक भी विषय पर कोई अच्छा संयम कर लेता है तो बाकी चारों पर भी प्रभाव आता ही है वो पहले जैसे दृढ़ नहीं रहते पहले जैसा राग नहीं रहता कमी तो आ ही जाती है लेकिन फिर भी ये आवश्यक नहीं कि एक विषय के प्रति वैराग्य हो गया तो बाकी विषयों के प्रति भी वैराग्य हो ही जाएगा पूरा वो बचे हुए रह सकते हैं उनके लिए अलग अलग प्रयत्न करने होते हैं तो जिसने लगभग पूरा कर लिया है थोड़ा सा किसी विषय के ऊपर अभी आकर्षण बाकी है पूरा वैराग्य नहीं हुआ उसको एकेंद्रीय कहते हैं और वशिकार संज्ञा में सबके ऊपर हो जाता है। यतमान में वो प्रयत्न कर रहा है अभी थोड़ा थोड़ा विषयों से हट रहा है लेकिन बहुत सारे विषय अभी भी आ रहे हैं आकर्षित करते हैं उसको व्यतिरेक में कुछ विषयों को छोड़ दिया है लेकिन कुछ विषय यानी अनेक विषय अभी भी बाकी हैं अनेकों से संयम कर लिया अनेक अभी भी बाकी है और एक में अधिकांश हट चुके हैं कोई इक्का दुक्का बचा हुआ रह रहा है उनके प्रति अभी वैराग्य नहीं हुआ है वो एकेंद्रीय है और वशिकार संज्ञा में सारे के सारे हो जाते हैं तो ये क्रमशः उत्तरोत्तर स्थिति है जी एक में एक तो सभी काल में एक यूं एक काल में तो एक यूं तो फिर पांचों विषयों के प्रति आकर्षण रह सकता है उसका ये नहीं एक काल में मतलब एक काल में एक का तो वैसे भी औरों का भी रहता है हो सकता है जो पांचों विषयों से जो युक्त है यहां का अभिप्राय है कि किसी भी काल में किसी भी काल में उसका एक विषय अभी बाकी है या कुछ बहुत कम विषय बाकी है यूं कह सकते हैं बाकी के प्रति वो हर काल में संयम कर चुका है वैराज्ञ ला चुका है थोड़ा बचा हुआ है उसको यानी वशिकार संज्ञा से कुछ निचला है बात एक और कोई कुछ ऐसा है विधेय योगियों के भी संस्कार शेष रहते हैं और दूसरों के भी विधेय और प्रकृति लय उनके रहते हैं वो शब्द है अभी अब आगे पढ़ेंगे अभी इस विषय को कि समाधि कैसी कैसी होती है उसमें संप्रज्ञात आएगी फिर असंप्रज्ञात आएगी फिर असंप्रज्ञात के भी भेद आएंगे वहां ये विषय स्पष्ट हो जाएगा ऐसे असंप्रज्ञात मात्र को जो भी असंप्रज्ञात समाधि है उसमें चूंकि वृत्तियां तो रुक जाती है निरुद्धावस्था है और तो नििरुद्धावस्था का मतलब है वृत्ति रुक गई है विचार चित्त की वृत्ति जो परिदृष्ट धर्म है दिखाई देता है अनुभव में आता है वो वृत्ति रुकी है संस्कार तो अभी बाकी है ये सभी असंप्रज्ञात समाधियों के अंदर रहेगा एक स्थिति ऐसी आएगी जिस समय कोई वृत्ति नहीं होगी लेकिन संस्कार तो अभी बचे हुए हैं और उसमें विधेय भी आते हैं प्रकृति लय भी आते हैं वहां तो दो तरह के भेद आएंगे उपभव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय तो भव प्रत्यय भी उसमें आएगा उस स्थिति में वो लक्षण वहां भी घटता है उपाय प्रत्यय में भी घटता है उनके एक भेद है विदेह और प्रकृति लय तो उनके संस्कार कुछ चीजों के प्रति वो हट जाते हैं तो विदेह के लिए तो उन्होंने वहां जो लिखा है वो कर्माशय से संबंधित है उनके कर्माशय अभी शेष रहते हैं लेकिन स्थिति उन्होंने अच्छी बना ली है और मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं और विषय आगे देखेंगे वहां पर कोई कुछ नहीं नहीं वशीकार के बाद ही क्योंकि ये जो एक तक्की है यतमान व्यतिरेक और एकेंद्रीय तीनों वशीकार संज्ञा से निचले हैं संप्रज्ञात समाधि होगी वशीकार संज्ञा के बाद में यानी अपर वैराकी के बाद में तो ये जो तीन नीचे की बातें हैं उसको हम संप्रज्ञात समाधि में नहीं ले, लेंगे इन शास्त्र के अनुसार ये उसको संप्रज्ञात समाधि में नहीं लेंगे हो गया में है तो हाँ तथ का मतलब है उस वह उससे किससे इससे पहले वाला भाग जो है पुरुष दर्शन अभ्यासार्थ आत्मा के दर्शन के साक्षात्कार का अभ्यास करके आत्मा मतलब जीवात्मा की बात है परमात्मा का नहीं है हम स्वयं जब अपना साक्षात्कार करेंगे उसके दर्शन का अभ्यास करेंगे वो भी बार बार करना होता है एक बार में नहीं होता है थोड़ा सा प्रत्यक्ष हो गया उसी से ही मतलब हम मान लें पूरा हो गया ऐसा नहीं वो बार बार होता है बार बार करना होता है लंबा होता है, गहरा होता जाता है तो पुरुष के दर्शन के अभ्यास से पुरुष दर्शन अभ्यास और उसी पुरुष दर्शन के अभ्यास से अब उससे, उस दर्शन से जो शुद्धि हुई है इसके दर्शन से हमारा हमारी अविद्या हटती जाएगी प्रकृति पुरुष का विवेक सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति दृढ़ होती जाएगी सत्व पुरुष को एक मानना प्रकृति पुरुष को एक मानना ये एक अविद्या है और ये एक प्रकार की अशुद्धि है ठीक है तो इसके दर्शन के अभ्यास से जो शुद्धि हो रही है अंदर ज्ञान की और उस शुद्धि के होने के साथ साथ विवेक पैदा हो रहा है प्रविवेक पैदा हो रहा है विशेष प्रकार का विवेक आ रहा है जैसे जैसे ये हो रहा है अशुद्धि हटती जा रही है मिथ्या जान हट रहा है तो शुद्धि आती जा रही है उस प्रविवेक से जिसकी बुद्धि तर हो गई है अप्लावित हो गई भर गई है ऐसा पूरी भर जाती है पूरा दिमाग वैसा ही बन जाएगा तो तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि ही विरक्त व्यक्ति के लिए बताया हा और पूछिए कि तो दिण, है, इसमें तो नियम एक पर भी बिल्कुल नियम मानना होगा बिल्कुल नियम मानना होगा इसमें कुछ है। अंश में माना जाएगा भाई असंप्रजात समाधि भी तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी लग गई एकदम से किसी पहले शुरुआत होती है थोड़ा सा हुआ एक क्षण के लिए अनुभूति बनी एक मिनट के लिए बनी पांच मिनट के लिए बनी एक ही दिन बनी फिर महीनों नहीं बनी फिर बनी बार बार हुई उसका समय बढ़ता गया बढ़ता गया तो आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि भाई इतना हुआ और इतना ये अनुभूति हुई उसके और भेद आदि आगे बताएंगे उससे स्पष्ट होगा सम, समाधि के जो भेद हैं उनसे आपको ये विषय और स्पष्ट होगा लेकिन ये नियम तो हम मानेंगे कि अपर वैराग्य तो होना चाहिए भले ही कुछ काल के लिए हो रहा है तो कुछ काल के लिए हो रहा है तो कुछ काल के लिए उसी स्थितियां वो स्थितियां बनेंगी उसमें ठीक है उतने उतने अंश में क्योंकि जैसे ही वो स्थिति बनेगी मानसिकता बनेगी वैराग्य की अपर वैराग्य की ज्ञान की एक विशेष स्थिति बनी है तो अपर वैराग्य घटेगा और घटेगा तो वो एक जगह स्थित हो जाएगा एकाग्र होगा और वहां जैसा जैसा जहाँ है उस तरह की अनुभूतियां उसको होंगी तो उसको एक अंश में मान सकते हैं लेकिन वो आंशिक है बहुत बोलिए संप्रज्ञा समाधि के अंत में आता है ये प्रारंभ में नहीं आएगा ये बिल्कुल अंत में हाँ विवेको तो तो विवेक वो विवेक भी रहेगा तो गुणों में ही जिस समय यह विवेक पैदा हो रहा है सत्पुरुष अन्यता ख्याति वाला विवेक पैदा हो रहा है वो भी वृत्तिमय है ये अभी वृत्ति की स्थिति है लेकिन इसके बाद में गुण वैतृषण्य उत्पन्न होगा उसको और अब निरुद्ध अवस्था में जाएगा तो अपर वैराग्य फिर संप्रज्ञा समाधि आत्मा का साक्षात्कार उसका अभ्यास बार बार करेगा और वो स्थितियां बनेंगी उसको वैराग्य आएगा तो विवेक ख्याति को भी वो रोक देगा लेकिन ये भी एक ये उससे भी ऊंची चीज है विवेक ख्याति से भी ऊंची चीज कि यहां जितने अंश में अविद्या थी उसको भी वो हटा रहा है लेकिन जैसे ही वो उसकी समझ बनेगी अपर वैराग्य के बाद में विवेक ख्याति भी प्राप्त हुई और उसको भी उसने रोका है बस इसके बाद से निरुद्ध अवस्था प्रारंभ होगी व्यवहार काल में आएगा विवेक ख्या रहेगी उसकी विवेक ख्याति को रोक देता है उसका यह मतलब नहीं है कि वो वापस से अवैराग्य की स्थिति में चले जाएगा अविवेक की स्थिति में जाएगा विवेक का जो स्तर है वो तो उसका फिर भी बना रहेगा व्यवहार काल में लेकिन अतिरिक्त बात क्या जुड़ गई है कि ये विवेक ख्याति भी त्याज्य है उस ऊपर वाली स्थिति के लिए तो जब जब वो ऊपर की स्थिति में जाएगा इस विवेक ख्या की बात को भी उसके चिंतन को भी उसके विचार को भी उसको छोड़ करके ही जाएगा लेकिन जब व्यवहार करता करेगा तो ये अपर वैराग्य की स्थिति फिर भी रहेगी उसकी अलग मानता रहेगा प्रकृति पुरुष को अलग मानेगा लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अवैराग्य में चला जाएगा विषय भोग उसको आकर्षित करने लगेंगे ऐसा नहीं होगा फिर भी वो तो, तो उसको प्राप्त हो गई है है ना परिवर्तनशील है वो भी परिवर्तनशील है यही तो उसको समझ में आ रहा है जीतिशक्ति अपरिणामिनी अतो विपरीता अयम विवेक ख्याति तो वो परिणामी है वो कई चीजें हैं उसमें एक चीज ये भी है परिणामी और अपरिणामी यही तो उसको समझ में आ रहा है कि ये भी परिणामी है और इसके आधार पर मैं कब तक जी सकता हूं कब तक चलाऊंगा मैं इसको कब तक बनाए रखूंगा और इसको बनाए रखना है तो शरीर भी धारण करना होगा तो सूक्ष्म शरीर साथ में रहेगा मन साथ में रहेगा तो ये तो बंधन ही है मेरा तो इस विवेक ख्याति को जो कि परिणामी है और जो कि बंधन में ही हो सकती है तो यह भी मेरे लिए ग्राह्य नहीं है तो परिणामी देखेगा उसको बिल्कुल उस परिणामी का यह मतलब नहीं है ध्यान देना कि वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा यह मतलब नहीं है वहां पर लेकिन वो स्थिति हमेशा नहीं बनी रहेगी वो सोएगा तो वह स्थिति चली जाएगी अन्य कुछ कार्य करेगा किसी कार्य में अत्यधिक अत्य व्यस्त होगा बहुत तीव्र संवेग है किसी चीज का तो उस तरफ से मन हट के इधर आएगा ही वो हमेशा नहीं रहेगी तो इसको अब परिणामी तो च, चिति शक्ति है इसको आप परिणामी देखेंगे उसका ये मतलब नहीं लेना ले, किसी शब्द को देख करके कि वो बिल्कुल ही नीचे हो गया किसी के कपड़े स्वच्छ हैं अब उसमें थोड़ा सा कुछ पसीना लग गया बोले ये वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं तो जैसे ही अशुद्ध शब्द आएगा तो हमारे मन में ऐसा आएगा जैसे कि वो कपड़े कीचड़ में लिपटे हुए हो। हों कि आपने अशुद्ध कहा तो अशुद्ध तो कीचड़ में लिपटे हुए भी होते इन अतियों में नहीं जाना चाहिए वक्ता कहां बोल रहा है और वहां अशुद्धि का क्या मतलब है कोई कमरा महीनों से बंद हो तो गंदगी है अशुद्ध है एक साफ सुथरा है सुबह झाड़ू लगाई शाम को कहते हैं तो अशुद्ध हो गया तो उस अशुद्ध का ये मतलब थोड़ा ही जैसा कि महीनों बंद रहता है वैसा होगा वो तो हमेशा कहीं भी कुछ बात को हमें देखना होता है तो प्रसंग को ध्यान में रख करके करते हैं और उस प्रसंग के अनुसार ही फिर प्रश्न होना चाहिए आशंका अनावश्यक नहीं कि यह शब्द है वो परिणामी होता है मतलब तो पता नहीं क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगा कुछ भी ऐसे थोड़ा ना होता है हाथी कितना भी कमजोर हो जाए कुत्ते से अधिक वजन रहेगा उसका <laughs> आप कितना भी कर लो हड्डी हड्डी हो जाए <laughs> कितना भी कमजोर हो हाथी और कुत्ता कितना भी तगड़ा हो या चूहा कितना भी तगड़ा हो उस हाथी की तुलना कभी नहीं कर सकता बस ऐसे ही समझना चाहिए ये इस स्तर के व्यक्ति कितना ही कहे वो आपस में एक दूसरे को वो भी कहे मेरा पतन हो गया बहुत हो गया तो वो सामान्य व्यक्ति है ना इनका तो पतन हो गया मेरा तो पतन ही नहीं हुआ मैं तो बहुत अच्छा हूं वो पतित होकर के भी आपसे लाखों गुना ऊंचाए वो पतित होकर के दुबला होकर के भी चींटी से बहुत भारी है लाखों गुना भारी है वो व्यक्ति अपने स्तर पर शब्द का प्रयोग करता है गुरुकुलों में है मान लो किसी ने बाल बना लिए मांग बना ली कंगा लगा दिया तो बोले ये पतित हो गया ठीक है होता ना कहने में हो जाता है अब संसार का कोई लौकिक व्यक्ति है वो चोरी करता है छलकपट करता है बोले वो पतित है मांस खाता है और न जाने क्या क्या करता है तो बोले ये पतित हो गया इसने कंगा लगा लिया बालों में मांग लगा ली अपनी बाल बाली है बोले पतित हो गया ठीक है यहाँ तो पतित हो गया यहाँ के हिसाब से उसका पतित का मतलब है तो नीचे आ गया है वहां पर इसमें लेकिन उसका ये मतलब तो ना कि वो उन जैसा पतित हो गया और वो खुश हो कि देखो ये इतना सब कर रहे हैं तो भी ये पतित है इससे तो मैं ही अच्छा मैं भी पतित हूँ मैं तो इस सब इस संसार में रह रहा हूँ पतित शब्द किस संदर्भ में बोला जा रहा है किस स्तर पे बोला जा रहा है ये देखना होगा दो तो रुपए की किसी ने चोरी कर ली तो बोले अधार्मिक है चोर हो गया उधर वो करोड़ों रुपए की चोरी कर रहे हैं बोले ये भी चोर ये भी चोर चोर चोर तो बराबर है वो भी चोर मैं भी चोर लोक में कहा भी जाता है कई जने इस तरह के कुतर्क भी करते हैं बोले मैं कभी रिश्वत नहीं लेता बोले क्या 150 रुपए की रिश्वत लेंगे 100 रुपए, 200 रुपए के लिए अपने ईमान को बिगाड़ना मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर चोर कहलाना ही है भ्रष्टाचारी रिश्वत लेना कराना ही है तो ढंग से करूंगा लाखों करोड़ों की लूंगा ये क्या 100-200 रुपए की अब ये बोला जाता है लोक में क्योंकि बोले चोर तो चोर है नाम तो बिगड़ गया रिश्वत लेने वाला तो रिश्वत लेने वाला है ही ये एक बहुत स्थूल रूप से बिना विचारे कहा गया वाक्य जो लाख रुपए की रिश्वत ले रहा है एक ने सौ रुपए की रिश्वत ली है तो भले ही दोनों रिश्वत लेने वाले हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है एक सौ रुपए की ले रहा है एक लाख रुपए की ले रहा है एक हजार गुना अंतर है उसमें हम भी सोचते हैं और कई बार इसीलिए कई बार कोई व्रत भंग हो जाता है नियम टूट जाता है बोले अब तो नियम टूट ही गया है टूटने वाला ही व्रत भंगी तो मैं हो ही गया हूं तो फिर वो बिना नियंत्रण के बस फिर तो पूरी तरह ही भंग करने में लग जाता है बोले अब तो क्या रहा? लोग मेरे को चोरी कहते हैं तो ठीक है मैं चोरी सही तो करूंगा ऐसा और अंतर हमेशा रहेगा किस स्तर पे वो दोष किया जा रहा है वो अंतर देखना होगा तो ये विवेक ख्याति परिणामी है ये बदलती है वो बदलने का मतलब उस संदर्भ में वहां के ऊंचे स्तर पर देखा जाएगा बदलती है वो स्थिर नहीं रहती हमेशा नहीं रहेगी स्वास्थ्य हमेशा रहता है बना हुआ पहले बीमार था वो व्यक्ति बीमारी बीमार रहता खान पान व्यायाम सब करके स्वस्थ हो गया अब स्वस्थ रह करके बोले कि ये स्वस्थ ही जीवन है स्वास्थ्य हो तो ही जीवन अच्छा है अब स्वास्थ्य भी पा लिया तब भी उसको लगता है कि नहीं अभी भी पूर्णता तो नहीं है कि केवल शरीर स्वस्थ हो गया इतना मात्र तो पूरी तृप्तिदायक बात नहीं हुई अब ऐसा कोई देखे कि भाई स्वास्थ्य तो ऊंचा नीचा होता रहता है फिर तो ठीक है बीमार है वो ठीक है नहीं ठीक है वो जो स्वास्थ्य है उसका बीमारी आने का मतलब क्या है जो छोटी मोटी कोई चीज हो रही है या कभी कभी हो रही है बीमार रोगी की तरह से थोड़ना है वो स्वास्थ्य का लाभ उठा रहा है इतना अच्छा चल रहा है हाँ बोलिए सत्योगुणात्मक ही होगा सत्योगुण को होगा ही सत्व गुण के स्तर में भेद हो सकता है लेकिन होगा सत्व गुण ही बिना सत्व गुण के ये वैराग्य आ ही नहीं सकता आ, अपर वैराग्य अपर वैराग्य, वो उस समय जो ये जाने है, है तो वो सत्व गुणात्मक ही वैराग्य भी है तो सत्व गुणात्मक ही लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है वो चित्तवृत्ति निरोध कर रहा है ये जो गुणों से निवृत्त हो रहा है गुण से वैतृष्ण्य कर रहा है वो सत्व गुण से भी वैराग्य प्राप्त हो रहा है उसको जिस समय ये ज्ञान हो रहा है वो है सत्व आत्मा की जब जब वृत्ति के स्तर पे आएगा चित्त के स्तर पर है तो सात्व की स्थिति ही बहुत ऊंची लेकिन सात्विक स्थिति समझ करके भी उसको लगा कि यह ग्राह्य नहीं है मेरे लिए अब उसको छोड़ के जो असंप्रजात में जा रहा है तो जहां छोड़ा था वो तो सत्वगुण की ही स्थिति है पर वैराग्य भी सत्व की स्थिति है सात्विक स्थिति है और परवैराग्य एक वृत्ति है जिस समय वैराग्य हो रहा है पर वैराग्य गुण वैतृष्य हो रहा है यह एक वृत्ति की स्थिति है निरोध तो इसके बाद में गठित होगा निरोध इसका परिणाम है चित्त वृत्ति निरोध इसका परिणाम है यह इसके एकदम बाद में होगा एकदम शीघ्रता से होगा लेकिन जब तक यह है कि पुरुष की ख्याति हो रही है यह अलग है मैं अलग हूं यह जो भेद आ रहा है यह संप्रज्ञात की अंतिम स्थिति का भाग है जैसे ही परवैराग्य होगा परवैराग्य भी वृत्ति है एक अब इसके बाद में वो में और निरोध अवस्था में जाएगा और किन्हीं को पूछना पूछिए जो आपने कहा ज्ञान की पदग, पदग, ही है तो ये जो इसके बिना भी इस है। बिल्कुल हमारे जीवन में भी है ये तो पुस्तकें हैं इन पुस्तकों को हम पढ़ते हैं या तो गुरुओं से सुनते हैं प्रवचन सुनते हैं इत्यादि ये है श्रव्य काव्य सुनकर के हमें जानते हैं या पढ़ करके हमें पता लगता है भाषा से पता लगता है उसके अलावा दृश्य काव्य भी है संसार में ये जीवन में जो अनुभव है इन पुस्तकों में भी ऋषियों ने जो लिखा है वो अपने अनुभव के आधार पर ही तो लिखा है इसी का हम भी अनुभव करते हैं तो अपना अनुभव से चोट खा करके दुख खा करके दुख का अनुभव करके हमें पता लग जाता है सीख होती है ना हमें समझ आ जाती है तो ये तो परमात्मा ने व्यवस्था करी रखी है हमारी बुद्धि में और हम सीखते भी हैं कोई कुछ सीखता है कोई कुछ सीखता है किसी को कोई ठोकर लगती है कोई जल्दी सीखता है कोई देरी से सीखता है तो ये तो एकदम व्यवहारिक चीजें हैं उससे भी हम सीखते हैं उससे भी वैराग्य को प्राप्त करते हैं और दोनों का सहयोग चलता रहता है तो अधिक अच्छी तरह चलता है पुष्टि होती है किसी एक से कभी भी नहीं होगा केवल पढ़ने से नहीं होगा चाहे पूरे वेद पढ़ने इधर का अनुभव कुछ भी नहीं है नहीं हो पाएगा और केवल अनुभव चल रहा है वहां भी गड़बड़ हो जाती है गलत अनुभव में चले जाते हैं तो उसकी पुष्टि इधर से होती रहती है शास्त्रों से पुष्टि होती है इसका सीधा मतलब है कि जो आप लोग हैं उनके अनुभवों से हमारी पुष्टि हो हुई कि उनको भी ऐसा ही हुआ था अब वैज्ञानिक लोग जो प्रायोगिक परीक्षण करते हैं एक जन ने प्रायोगिक परीक्षण किया वो खुद करता जा रहा है और कोई त्रुटि है उसको पता ही नहीं लग रहा है वो हमेशा वैसा ही करता जा रहा है और उसको लग रहा है ऐसा ही है लेकिन जब और भी प्रयोग करते हैं अन्य स्थानों पर करते हैं अन्य व्यक्ति करते हैं और वहां भी वही परिणाम आते हैं या हमें पता लगता है ये का यह परिणाम उनको भी मिला था तो अब पुष्टि हो जाती है उसके बिना की में भी स्वीकार नहीं होता है वो अनेक व्यक्ति अनेक स्थानों पे उसी क्रिया को करते हैं समान रूप से तो एक ही परिणाम आता है तब वो मान्य होता है तो अकेला अकेला तो वैज्ञान जगत में भौतिक जगत में भी गलत चला जा सकता है सब गलत जाए यह आवश्यक नहीं है लेकिन जा सकता है संभावना है इसीलिए दूसरों के अनुभवों को भी हम पुष्ट करते रहते हैं अन्य शास्त्रों से देखते रहते हैं कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है तो ये दोनों का प्रयोग करते करते फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है ठीक है आगे चलते हैं। तो सोलवें सूत्र में इन्होंने पर वैराग्य को बताया पीछे अपर वैराग्य को बताया था और इन वैराग्यों के बाद में समाधि लगती है तो वो समाधि कैसी होती है उसका कुछ रूप यहां पर बताया जा रहा है फिर कुछ और विस्तार आगे भी बताएंगे सत्रवें सूत्र की भूमिका देखिए अथ उपाय द्वे न निरुद्ध चित्तवृत्ते है कथम उच्यते समाता समाधि रीति उपाय द्वय दो उपाय के द्वारा कौन से दो उपाय थे अभ्यास और वैराग्य अभ्यास वैराग्या तोधन उपायद्वे न निरुद्ध चित्तवृत्त वो जिसकी चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो गई है उसका कथम उच्यते ये यह कैसे होता है क्या प्रक्रिया होती है संप्रज्ञाता समाधि रीति सम्प्रज्ञात समाधि कैसे होती है इस पंक्ति का मैंने आपको पीछे भी उल्लेख किया था कि ये प्रसंग तो संप्रज्ञात समाधि का है लेकिन लिखा क्या है निरुद्ध चित्तवृत्ति है अब यहां निरुद्ध शब्द लेकर के हम यू अड़ जाए कि निरुद्ध का मतलब तो है चित्तवृत्ति का पूरी तरह निरोध सर्व चित्रवृत्ति निरोध तो फिर तो भाष्यकार ने यहां पर गलत वाक्य लिख दिया कि संप्रज्ञात से पहले ही चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है संप्रज्ञात के पहले या संप्रज्ञात में जबकि पक्का पता है हमें कि दूसरी जगह स्पष्ट लिखा है संप्रज्ञात में एकाग्र अवस्था रहती है सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं होता है तो ये सब हमें चूंकि सिद्धांत पता है इनके जहां मुख्य विषय है वहां मेरे को ये स्पष्ट है तो अब यहां निरुद्ध चित्र वृत्ते शब्द आने से हम क्या लेंगे एक को छोड़ करके बाकी बाकी चित्तवृत्तियों के रुकने पर क्योंकि चित्रवृत्ति निरोध तो हो ही रहा है वहां बाकी सब हट रही है उतना ही अंश लिया जाएगा ये प्रसंग के अनुसार लेते हैं अगर हम प्रसंग को हटा करके देखने लगेंगे तो शास्त्रों में पदे पदे हमको विपरीत चीजें लगेंगे वक्ता का तात्पर्य जब वक्ता ने दूसरी जगह स्पष्ट लिख रखा है तो उसके अनुरूप ही हमें यहां अर्थ लेना होता है वेदों और शास्त्रों के प्रति जो बहुत सारी विपरीत बातें आ जाती हैं यहां तो ये यह लिख दिया यहां तो ये यह लिख दिया ये तो परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है ये कैसे हो सकता है या तो ये गलत है या गलत है पता नहीं क्या क्या लिख देते उसका मुख्य कारण इसी तरह की बातें होती है कि एक शब्द का प्रयोग एक शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में भी होता है उस जैसे शब्दों में उसके आसपास के अर्थ वालों स्थितियों के लिए भी प्रयोग हो जाता है तो बिल्कुल ठीक अर्थ है परिभाषी अर्थ है वो अपना अर्थ है ही उसकी कोई दोहराए नहीं लेकिन उसके आसपास की चीजें जो होती हैं थोड़ी न्यूनता होती है उनके लिए भी इन शब्दों का प्रयोग होता है और व्यवहार में हर भाषा में हम प्रयोग करते हैं इसको प्रधानमंत्री का कोई सचिव हो तो उसको कोई प्रधानमंत्री भी बोल देता है बोल सकता है कोई चिकित्सक बन रहा है अभी पढ़ रहा है तो भी उसको कह सकते हैं चिकित्सक या डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं अभी बना नहीं है उसकी पढ़ाई कर रहा है योगी है साधना कर रहा है उसको भी योगी कहना शुरू कर देते हैं अब योगी का तो मतलब है कि योग जिसको हो जाए योग का पारिभाषिक अर्थ तो वही है कि संप्रजात या असंप्रजात कोई तो एक समाधि हो और उसे नीचे की स्थितियों में भी हम कहते हैं कि भाई ये योगी हो गया भाषा में हर भाषा में स्वीकार किया जाता है संस्कृत में भी स्वीकार्य है ये। उसको जो जानता है उसको जिसने प्राप्त कर लिया है वो तो है ही योगी लेकिन जो उसका अध्ययन कर रहा है जो उसका अभ्यास कर रहा है उससे नीचली स्थिति में वो भी योगी कहा जा सकता है ये भाषा का प्रयोग है हम प्रसंग के अनुसार से अर्थ निकालते हैं तो ऐसे ही यहां पर यह निरुद्ध चित्रवृत्त है तो दो उपाय के द्वारा उपाय दोनों जरूरी हैं वहां भी यह प्रसंग आया था कि अभ्यास वैराग्य अभ्याम वैराग्या इसका मतलब यह नहीं है कि अभ्यास और वैराग्य में से कोई एक हो तो हो जाएगा तो दोनों आवश्यक हैं दोनों को जोड़ करके ही चलना है हमें तो इन दोनों उपायों से जिसकी चित्तवृत्ति रुक गई है उसकी संप्रजात समाधि कैसे होती है प्रक्रिया क्या है कैसे कैसे वो संप्रजात समाधि में जाता है उस के लिए सत्रवा सूत्र कहा सूत्र है।, है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञात यह संप्रज्ञात तो समाधि का नाम हो गया संप्रज्ञात समाधि और चार चीजें यहां पर आई हैं एक विर्क दूसरा विचार तीसरा आनंद और चौथा अस्मिता ये चार स्तर बताएं इनके रूप इन चारों के रूप रूप यानी स्वरूप उसके अनुगमात अनुगमन से उसके अनुसार चलने से उसकी प्राप्ति से संप्रज्ञात समाधि होती है तो यहां जिस तरह से लिखा है हम यू भी कह सकते हैं वितर्क रूपानुगमांत संप्रात विचार रूपानुगमांत संप्रत ज्ञात आनंद रूपानुगमत संप्र और अस्मिता रूपानुगमत संप्रज्ञात ये ये स्थितियां ये स्वरूप वहां पर बनते हैं उसके अनुरूप उसके साथ साथ में फिर संप्रज्ञात आती है बिना इनके नहीं आएगी इनके साथ साथ में आएगी अब ये जो चार शब्द हैं, इनका क्या तात्पर्य है उसको भाष्य में खोला गया है हमें इतना पता है कि संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र अवस्था होती है यानी एक वृत्ति बनी रहती है अब वृत्ति बनी हुई है तो कोई ना कोई विषय भी होगा किसके बारे में वृत्ति है हम योगदर्शन देखें तो ये योगदर्शन आलम बने उसको देख रहे हैं घड़ी को लेखनी को देखें इसको देखें तो ये आलम बने कोई विषय तो बनेगा अंदर इसका विचार आ रहा है तो उसका कोई विषय तो होगा सामने नीम का पेड़ है आम का पेड़ है जिसका भी विचार आ रहा है वो विषय तो सामने होगा तो कोई ना कोई विषय अवश्य होना चाहिए तो संप्रज्ञात समाधि में एकाग्र अवस्था है यानी चित्त में एक विचार है वृत्ति है तो उसका कोई न कोई विषय भी अवश्य होना चाहिए तो ये समाधियां किस विषय वाली होती हैं? उस विषय के अनुरूप वृत्ति आती है जैसा विषय है वैसे स्वरूप वाली उसके अनुरूप पीछे पीछे चलने वाली ये स्थितियां होती हैं तो इन चारों में कोई न कोई विषय सामने रहता है और वैसी वैसी वृत्ति भी रहती है तो वो विषय कौन सा रहता है सामने उस विषय का कौन सा स्वरूप रहता है कौन सा स्वरूप रहता है तो जो विषय सामने है वो कौन कौन से है इसी को व्यासभाष्य में आगे खोलाए तो भाष्यकार कहते हैं वितरक चित्तस्य आलंबने स्थूल आभोग वितरक वितर्क क्या है चित्तस्य चित्त का अब ये चित्त का विषय बना हुआ है इंद्रियों के लिए नहीं कह रहे हैं इंद्रियों के सामने जब विषय होते हैं तब भी चित्त का वो विषय बनते हैं लेकिन यहां मुख्यता किस बात की है चित्त की चित्त में वो आलंबन होना होता है चित्त से आलंबने आलंबन में आलंबन के विषय में क्या होता है स्थूल आभोग स्थूल विषय रहता है आभोग का मतलब है उसका आलंबन रहता है अब स्थूल शब्द का मतलब यहां पर एक स्थूल चीजें जैसे पर्वत बहुत स्थूल है कद्दू बहुत स्थूल है कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो हम कहेंगे कि स्थूल है कोई इस परिप्रेक्ष्य में हम स्थूल मतलब मोटा बड़ा लेकिन यहां जिस मोटे बड़े की बात की जा रही है वो है महाभूत क्योंकि सत्वर तम इसकी सूक्ष्मतम अवस्था है और उससे बनते बनते बनते बनते जो चीजें बनी है पंचभौतिक चीजें पंच महाभूत उसको यहां पर स्थूल कहा जा रहा है पर्वतादि की दृष्टि से नहीं है हाथी घोड़े की दृष्टि से नहीं है मोटे व्यक्ति की दृष्टि से नहीं है मोटे पेड़ की दृष्टि से नहीं है ये ये भूतों की दृष्टि से पंच महाभूत जो होते हैं उनकी दृष्टि से जो निर्माण प्रक्रिया में सबसे स्थूल तत्व बने हैं इसके आगे तो तत्वांतर नहीं है इसके आगे तो इनके मिश्रण से चीजें बनी है वो अलग बात है ये जो स्थूल है यहां के परिप्रेक्ष्य और ये स्थूल विषय कैसे पता लगता है तो आगे एक सूत्र भी आएगा आगे समाधियों का फिर से वर्णन आएगा और वहां पर भी सूक्ष्म से स्थूल तक की परिधि कहेंगे तो वहां व्यास भाष्य के अंदर बोला महाभूतों से लेकर के अलिंग पर्यन सूक्ष्म विषयत्म च अलिंग पर्यवसवान तो कहां तक जाएगा अलिंग तक यानी सत्वर तक और ये जो शुरू की चीजें हैं ये महाभूतों के स्तर पर तो वितरक चित्त आलंबन है स्थूल है ये स्थल भूतों के हमारी दृष्टि से तो वो भी सूक्ष्म है लेकिन समाधि की दृष्टि से समात समाधि की दृष्टि से ये स्थूल आलंबन है स्थूल आलम्बन वहां पर रहेगा ये स्थूल होगा कहा जाता है भोग हम समझते ही है किसी वस्तु का सेवन करना आभोग अच्छी तरह से उसका सेवन करना तो स्थूल वस्तु यहां के हिसाब से जो स्थूल है उसको अच्छी तरह से उसका पूरा ज्ञान होना और यहां जब हम समाधियों की बात करते हैं तो एक बिंदु हमेशा मन में रखना चाहिए कि यह केवल विचार नहीं है चिंतन नहीं है संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति रहती है विचार रहता है ये ठीक है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहां जो विषय है वो केवल सोचे जा रहे हैं विचार में आ रहे हैं किसी वृत्ति का बनना तो कई तरह से हो सकता है हम पीछे पांच वृत्तियां देख करके आए हैं मान लीजिए ये लेखनी ले लू मैं इसको स्थूल इस आभोग मान लें ले थोड़ी देर के लिए इससे संबंधित वृत्ति कितनी प्रकार से उठाई जा सकती है इससे संबंधित वृत्ति है तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी इस लेखनी से संबंधित वृत्ति है तो वो कौन सी वृत्ति कहलाएगी पांच वृत्तियां आप लोगों ने पढ़ी है प्रमाण वृत्ति ठीक है प्रमाण के भी तो भेद हैं कौन सा प्रमाण की वृत्ति आप कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति ठीक है और कोई वृत्ति स्मृति वृत्ति स्मृति वृत्ति भी हो सकती है विषय यही रहेगा इसको मैंने देख रहे थे अब हट गया अभी भी हमारे मन में है ये कैसा है वृत्ति तो है उस वृत्ति का विषय क्या है आलंबन क्या है वही यही लेखनी है लेकिन अभी की स्मृति वृत्ति है और जिस समय सामने देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष वृत्ति है और क्या वृत्ति हो सकती है इस लेखनी से संबंधित और क्या वृत्ति हो सकती है शब्द प्रमाण भी हो सकता है ना कोई बता रहा है कि मेरे पास ऐसी ऐसी लेखनी जिस है जिसमें ऐसी ऐसी धारियां हैं और इसमें ये रंग है और इतना हल्का है और ये बता रहा है अब इससे बताने से भी तो हमारे मन में वृत्ति हो सकती है और अनुमान से भी हो सकती है इन्होंने लिख रखा है तो ये वही लेखनी है जैसी वो थी इसकी लिखावट से पता लग रहा है कि इसने मेरी लेखनी से लिखा है अपनी लेखनी से नहीं लिखा मेरी शाही का प्रयोग किया है पता लग रहा है कौन सी है वो वाली लेखनी है ये हम अनुमान भी कर सकते हैं ठीक है प्रत्यक्ष तीनों प्रमाणों से प्रयोग हो स्मृति भी हो सकती है तो संप्रज्ञात समाधि में जो वृत्ति हो रही है किसी वस्तु की विषय अवश्य बनेगा आलंबन अवश्य रहेगा आभोग अवश्य रहेगा लेकिन वो वृत्ति कौन सी क्या वो स्मृति वृत्ति क्या वो प्रत्यक्ष वृत्ति क्या वो अनुमान या तो आगम से कौन सी वृत्ति है वो वो केवल और केवल प्रत्यक्ष वृत्ति मानी जाएगी प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो भी कुछ हो रहा है उसी विषय से संबंधित है, है वही आलम बन है वही हो गए, उसको समाधि नहीं कहते पंचमहाभूतों के बारे में हम आंख बंद करके चिंतन करने लगे ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे बनते हैं हमने सांख्य दर्शन की प्रक्रिया पढ़ रखी है या जो भी हमने सोच रखा है ऐसे ऐसे बनते हैं किसी ने प्रवचन में बताया कुछ चित्र बना रखे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं और हम ध्यान में बैठे हैं और बैठे बैठे उनका चिंतन कर रहे हैं विचार कर रहे हैं और कोई विषय नहीं उठा रहे है एकाग्रता वही विषय मैंने कह क्या आप तो बिल्कुल एकाग्र स्थिति बन गई और एकाग्र स्थिति का मतलब क्या है एकाग्र स्थिति कब होती है सम्प्रज्ञात समाधि में मेरी संप्रज्ञात समाधि लग गई सोच सकते हैं ना एकाग्रता है एकाग्रता है तो संप्रज्ञात है ये संबंध हमने जोड़ लिया है हम किसी शास्त्र की बात को कर रहे हैं इसको सम, समाधि नहीं कहते जो विषय सामने है आलंबन है आभोग है कुछ ना कुछ तो रहेगा ही लेकिन वो प्रत्यक्ष ही होना चाहिए तो ही वो समाधि की श्रेणी में जाएगा नहीं तो वो ध्यान में जाएगा ध्यान कर रहे हैं हम हम स्थल भूतों का कर रहे हैं आत्मा का कर रहे हैं कोई भी आलंबन हो वो विषय बना हुआ है लेकिन यदि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उस समय तो इसको संप्रत समाधि नहीं कहेंगे भले ही एकाग्रता है तो एकाग्रता मात्र संप्रज्ञात समाधि नहीं है एकाग्रता मतलब जिस समय उसका प्रत्यक्ष हो रहा हो प्रत्यक्ष वृत्ति में अगर एकाग्रता है तो हम उसको संप्रज्ञात में कहेंगे नहीं तो नहीं तो यहां जो कहा वितरक चित्त से आलंबने स्थूला आब होगा तो वो एक वृत्ति है वो प्रत्यक्ष वृत्ति माननीय एक बात हो गई पहला तो स्थूल आभोग के स्थूल भूतों के रूप का अनुगमन करते हुए जो समाधि लगती है वो वितर्क समाधि कहलाएगी विर्क संप्रच्त समाधि कहलाएगी दूसरा कहते हैं सूक्ष्मो विचार केवल दो ही शब्द लिखे वाक्यों को पूरा नहीं किया इन्होंने तो पिछला जो वाक्य था वो हम सारा जोड़ देंगे वहां पर जैसे पहले कहा था वितर्क तो यहां का विचार चित्त से आलम बने उसको जो कतु जोड़ लेंगे स्थूला आब होगा उन्हें कहेंगे सूक्ष्म आब होगा बाकी सारा का सारा जो कतु मिलेगा जो अतिरिक्त था वो दो शब्द इन्होंने जोड़ दिए तो विचार रूपानुगमात भी संप्रजात समाधि होती है विचार रूप होता है तो विचार में किस का रूप बनेगा तो बोले सूक्ष्म का सूक्ष्म तन मात्राएं पांच भूतों का जो सूक्ष्म रूप है वो तन है इसमें आएंगी और उसके साथ साथ उस ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां और मन ये जो सूक्ष्म चीजें हैं इनको भी हम उसमें लेंगे इसके पीछे अहंकार और बुद्धि तत्व इन सबको ले लेंगे एक ही नहीं है ये ये सूक्ष्म ये सारी चीजें हैं पांच महाभूतों को छोड़ करके और मूल प्रकृति को छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो है पांच तनमात्राएं पांच ज्ञानेन्द्रियां मतलब पांच सूक्ष्म ज्ञानियां ये दिखने वाली नहीं आखना कान नहीं पांच कर्मेंद्रिया ये भी सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार ये सारी की सारी सूक्ष्म के अंतर्गत आएंगे ये जब विषय बनते हैं इनका जब आभोग होता है और इनका जब प्रत्यक्ष होता है यह कहलाएगी विचारानुगत विचारानुगमात संप्रज्ञात है विचार रूपानुगमत संप्रज्ञात यह दूसरे स्तर की है हो गया ये हमेशा ध्यान रखना है कि संप्रज्ञात समाधि में एक अग्रवस्था होगी एक विचार होगा तो उस विचार का कोई ना कोई आलंबन अवश्य होगा और वो आलंबन प्रत्यक्ष होना चाहिए वो प्रत्यक्ष बाहे जानेन्द्रियों से नहीं अंदर से भी होगा अंदर से ही मन का होगा लीन वस्तु लब्धातिशयात्वा अदोष योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्ष अदोषः संख्य दर्शन के सूत्र है ये वहां पर प्रत्यक्ष के संदर्भ में तो योगियों का जो अबाह प्रत्यक्ष होता है यानी बाह्य जानेंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है आंतरिक प्रत्यक्ष होता है ये उससे संबंधित बातें हैं बाह्य बाहर जो दिखाई दे रहा है उससे संबंधित नहीं है ये आंतरिक है और महर्षि दयानंद ने भी एक जगह पर लिखा है <équaltung> योगियों को इन सब चीजों का प्रत्यक्ष अंदर ही हो जाता है ये बहुत सारी चीजें हैं इतना उनका प्रत्यक्ष उसको अंदर ही हो जाता है अंदर ही जान हो जाता है अभी भी ये भाई ये वस्तुएं होती हैं तो जान तो हमें अंदर ही होता है बाहर पेड़ है तो हमारे को अंदर ही जान होता है पेड़ तो अपनी जगह पे है उनको भी अंदर ही ज्ञान हो जाता है अलग अंदर की व्यवस्था है उसके लिए बाहर यूं जा जा करके देखने की उनको आवश्यकता नहीं होती अंदर ही हो जाता है तो दूसरा स्तर है सूक्ष्मो विचारा तीसरा आनंदोह्लाद आनंद ये संप्रच्त समाधि का नाम है आनंद रूपानुगमांत संप्रचारत यह तीसरा है और उसमें विषय क्या होता है ह्लाद्लाद का मतलब आह्लाद प्रसन्नता सुख सुख बहुत रहता है उसमें और इसमें विषय ये सुख तो केवल अनुभूति को बताया जा रहा है इसका विषय जो बनेगा वो मूल प्रकृति बनेगी और मूल प्रकृति में भी सत्वगुण सत्वरज तम ये इसके विषय बनेंगे और उसमें भी सप्वगुण प्रकृति का साक्षात्कार होगा और उसमें बहुत उसमें बहुत अधिक सात्विक स्थिति रहेगी सात्विक स्थिति इन सब के अंदर है पिछली जो दो थी उनमें भी सात्विक स्थिति है क्योंकि अपर वैराग्य को प्राप्त करके यहां पर आया है तो सात्विक स्थिति तो है ही बहुत ऊंची स्थितियां हैं ये सारी लेकिन विषय जो आलंबन बनेगा वो मूल प्रकृति का बनेगा आनंदोख्लादा हमारे मूल प्रकृति का साक्षात्कार होगा चौथा अस्मिता रूपानुगमातने कहा एक आत्मिका संविद अस्मिता अस्मिता तो नाम हो गया इसका उसमें होता क्या है एक आत्मिका का संवित केवल आत्म, एक आत्मा से संबंधित ज्ञान होता है संवित होता है समय प्रकार से ज्ञान होता है आत्मा का ज्ञान होता है अवृत्ति यहां पर भी है एकाग्रता यहां पर भी है चित्त में वृत्ति है लेकिन इसका विषय आलंबन स्वयं आत्मा है आत्मा का यहां पर साक्षात्कार होगा एक आत्मिका का संवित अस्मिता अस्मिता यह स्वयं का अस्मित अपने का भाव होता है केवल अपना प्रत्यक्ष होता है वहां पर ये एक आत्मी का संबित अस्मिता देखेंगे तो क्या मन में आता है कि जिस समय वितर्क होगा तो विचार नहीं होगा पहले वितर्क होगा फिर वितर्क पूरा हो गया तो विचार आएगा विचार होगा तो आनंद आएगा आनंद आएगा तो एक आत्मी का संबित, अस्मिता होगा यह एक सामान्य रूप से आता है लेकिन यहां अलग बात है उसी को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कह रहे हैं त्र प्रथम चतुष्टयानुगत समाधि सवितर्क ये जो पहले वाली है ये प्रथम चतुष्टयानुगत इन चारों से अनुगत है ये जो चार बात बताई थी ये चारों चीजें इसमें रहती हैं जिसको हम वितर्क कह रहे हैं उसमें विचार भी रहता है आनंद भी रहता है और अस्मिता का भी चारों चीजें रहती है उसमें चारो चीजें रहती हैं प्रथमश समाधि इसको कहते हैं सवितर्क वितर्क सहित है वितर्क का मतलब है सहित वितर्क का, का मतलब सहित है ये बाकी तीन का निषेध नहीं है बाकी तीन भी वहां पर रहेंगे चारों रहेंगी वहां पर जो पहला वाला है सबसे निचला स्तर जिसमें चारों रहते हैं ये कहा गया तो प्रथमश समाधि सवितर्क दूसरा द्वितीय वितर्क विकला सविचार है दूसरे में क्या होगा वो वितर्क से विकल होगा विकल मतलब रहित होगा पहले वाली जो वितर्क थी वो नहीं रहेगी लेकिन उसमें सविचार होगा और सविचार के साथ साथ क्या होगा आनंद और अस्मिता भी रहेगी उसमें तीनों रहेंगे उसके अंदर द्वितीय है वितर्क विकलह केवल इतना है कि वितर्क के स्थूल विषय अभी आलम आलंबन नहीं बनेगा उसका ऊपर का बन सकता है नीचे का नहीं बनेगा तो का सविचार विचार सहित है ये पहले वाले में था सवित साथ में था अब दूसरे वाले में वितर्क साथ में नहीं है हैं तीनों लेकिन नाम फिर भी लिखा जा रहा है सविचार विचार सहित है यह आगे तृतीय विचार विकलह सानंद तीसरी क्या है उसमें विचार भी विकल हो जाता है विचार से भी रहित तो होती है वितर्क तो होगा ही नहीं उसमें अब विचार भी नहीं है लेकिन कौन सा है सानंद आनंद सहित है तब इसमें आनंद और अस्मिता ये दोनों रहेंगे दोनों स्थितियां विद्यमान है फिर तो तृतीय विचार विकलह और चतुर्था चौथा जो है जिसको अस्मिता अनुगमत संप्रच्त समाधि कहने चतुर्थ तदविकलह तदविकलह का मतलब है आनंद से भी रहित है ये जो आनंद ले रहा था वो भी विषय वहां हट चुका है तदविकल फिर है क्या अस्मिता इति केवल अपनी आत्मा की अनुभूति होती है अस्मिता मात्र ये चारों की दृष्टि है अलग अलग इसका क्या मतलब हुआ जिस समय वितर्क संप्रज्ञात समाधि रहेगी उस समय सूक्ष्म का भी वो आलम कर रहा होगा कर सकता है आनंद भी उसको आएगा हलाद भी होगा उसको अच्छा लगेगा बहुत और आत्मा की भी कुछ अनुभूति होगी ये सारी चीजें चारों रह सकती हैं वहां पर लेकिन अभी उसका वितर्क छूटा नहीं है वितर्क पर केंद्रित रहता है वो मुख्य बात है छूटा क्या है जब सम्प्रज्ञात समाधि के ये चार विषय बने हुए हैं इससे पहले उसने काफी कुछ छोड़ा है अपर वैराग्य में बहुत कुछ छोड़ दिया है संसार के सुख आदि विषय अब उसके विचार का विषय नहीं रहेंगे उसकी वृत्ति का विषय नहीं रहेंगे संसार के जो लौकिक भाई हैं उनसे रहित बाकी सारा है अभी उसके पास में एक स्थिति बनी बहुत कुछ छोड़ा उससे आगे जाएगा तो वितर्क को भी छोड़ेगा अब विचार आनंद और अस्मिता तीन बचे फिर विचार को भी छोड़ देगा अब आनंद और अस्मिता बचे फिर आनंद को भी छोड़ देगा अब केवल अस्मिता बचे यह है पुरुष दर्शन और पुरुष दर्शन अभ्यासात अब वो फिर परवैरागे में जाएगा ये चार स्तर यहां पर बताए इसके लिए आगे का सर्व एते सालंबना समाध है एते सर्वे ये सारे के सारे जो अभी हमने यहां बताए ये सालंबन समाधि है आलम्बन सहित है इसमें किसी ने किसी विषय का आलंबन हो रहा है किसका चित्त से चित्त का चित्त की दृष्टि से देखना है चित्त का आलंबन कोई ना कोई विषय बना हुआ है इसलिए इनको सबको सालंबन समाधि कहते हैं आलंबन सहित है इसमें स्थूल आलंबन है इसमें सूक्ष्म आलंबन है इसमें मूल प्रकृति आलंबन है इसमें आत्मा आलंबन है लेकिन कोई ना कोई आलंबन तो चित्त का अवश्य है चित्त निरालंबन नहीं है चित्त निरुद्ध नहीं है पूर्णतः एकाग्रह कोई ना कोई आलंबन बना हुआ है तो कहा सर्व एत सालंबना समाधया आलम आलंबन सहित ये सारी समाधियां होती हैं तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता भूमिका में कहा था कि ये सम्प्रज्ञात कैसे कही जाती है कैसे होती है तो बोले इस स्तर से होती है इनमें ये ये चीजें होती हैं इस सारा का सारा उसमें चलता है लेकिन है ये सारा का सारा प्रत्यक्ष ये हमें हमेशा विचार में रखना चाहिए समझ में रखना चाहिए कि ध्यान करते करते जब एकाग्रता बन जाती है तो बहुत सारे साधक उस एकाग्रता को ही समाधि कहने लग जाते हैं समाधि मान लेते हैं क्योंकि एकाग्रता है अभी क्योंकि क्षिप्त मूड भी अवस्था जा चुकी है एकाग्र अवस्था है तो एकाग्रता होते ही संप्रत समाधि ये बात नहीं है आगे हम देखेंगे दूसरे पाद में भी कि आखिर एकाग्रता आ कहां से कब से प्रारंभ हो जाती है योग अंगों में एक तो दृष्टि यह है कि योग के आठ अंग हैं और आठवां अंग समाधि है वहीं एकाग्रता आती है उससे नीचे एकाग्रता नहीं होती है आगे हम सूत्र भी देखेंगे भाष्य भी देखेंगे अंत साक्ष्य से हमें पता लगेगा ये एकाग्रता तो प्रत्याहार से ही आ जाती है प्रत्याहार में भी एकाग्रता होती है धारणा में भी एकाग्रता होती है ध्यान में भी एकाग्रता होती है और संप्रज्ञात में तो होती ही है लेकिन एकाग्रता का स्तर अलग अलग होता है इसलिए हम उस एकाग्रता शब्द को देख करके चित्त की एकाग्र भूमि को देख करके भ्रमित ना हो जाए ये तो एकाग्रता हुई तो समाधि आ गई है ये सावधानी अपने को रखनी है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम साधार विवाद हो